आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग अबॉव 60 के लोगों से बात करते हैं जो 60 के ऊपर जिनका उम्र है उन लोगों को हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और उनके कुछ जीवन के ख़ास अनुभव आपको सुनाते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं तो इसी लक्ष्य से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है और आप अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को एन्जॉय करते हैं मैं आपका दोस्त आरजे रमेश और आज के इस सलामी जिंदगी को सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है जगदीश चंद्र दब्राल जी जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उनके जीवन के उम्र में अब एटी रनिंग है एटी पर भी वो बहुत ही स्वस्थ हैं मस्त हैं खुशनुमा जीवन जी रहे हैं तो ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है क्योंकि 82 टू बहुत ही एक लंबा सफ़र है साठ 70 के बाद लोग जो है अपनी शारीरिक अवस्था में बहुत दिक्कतें फील करते हैं लेकिन जगदीश जी जो है 82 में भी अच्छी तरह से चलते हैं सी पे भी चलते हैं और अपना काम खुद करते हैं तो ये हम सभी को प्रेरणा देता है एक सीखने जैसा कि, कि किस तरह से उन्होंने अब तक अपने शरीर को मेंटेन करके रखा है अपने सेहत को बचा के रखे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है तो आप सभी की तरफ से जगदीश चंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में ओम शांति जगदीश जी मुझे बताइए कि आप अभी 82 रनिंग है तो आज से सत्तर पचहत्तर साल पहले आपने स्कूलिंग की है आपका बचपन उस समय कहाँ पर आपका जन्म हुआ कौन आपके माता पिता हैं उनके बारे में बताइए हम उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में जी जी हमारा गांव का नाम है जवरासी हम बचपन से ही छोटे में मेरे दादा जी मुझे बहुत प्यार करते थे अच्छा तो वो हम ज्यादा दिन नहीं रह सके हम चार पांच साल के ही थे हम याद है, है। जिंदा हैं हमें जब जब तक मुझको नहीं खिला पिला देते थे तब तक वो खाते नहीं थे आपके दादाजी दादाजी अच्छा, बहुत प्यार करते थे क्या नाम था उनका उनका नाम था बाला दत्त बाला दत्त डबराल बा जी, जी, जी। बचपन से ही हमने मतलब उस हम अपने गांव में ही ज़्यादातर ज़िंदगी बिताई है बचपन में करीबन आप सोच लीजिए कि जूनियर हाई स्कूल तक हमने गढ़वाल से ही किया है गांव से ही उधर उधर से जा कर के बड़े बड़े लंबी लंबी डिस्टेंस हम कवर करते थे पढ़ने के लिए नहीं, नहीं। तो हमको हफ्ते भर के लिए हम अपना घर से राशन ले जाते थे अच्छा और वहाँ रहते थे हफ्ते भर फिर हफ्ते में सैटरडे को आते थे फिर सोमवार को चले जाते थे अच्छा अच्छा तो ऐसा हम करते थे और हमारा खाने पीने का बचपन से ही इतना अच्छा था गांव में कि ताज़ा ताज़ा दूध मिलता था वो दूध तो आजकल अवेलेबल भी नहीं है कहीं पर भी सही बात है और हमने तो घी पिया है खाया नहीं है पिया है हाँ हम आपको सच्चे बता रहे हैं हमने घी पिया है और वो आजकल तक हमको इस... शरीर को साथ दे रहा है साथ को दे रहा है सही बात है तो हमने और वो घी में वो खुशबू थी वो आनंद था उसमें तो हमने जूनियर हाई स्कूल तक हमने वहाँ गांव से अलग अलग स्कूलों से जा जा करके पढ़ा है तो जूनियर तक अलग अलग माना आपके गांव में कोई स्कूल में कितने हमारे तक... गांव में तो छोटा स्कूल था वहाँ से फिर दूसरे गांव में बहुत लंबे जम कम कम पंद्रह किलोमीटर बीस किलोमीटर जा, जाते थे और वहाँ रहते थे हफ्ते भर तक फिर हफ्ते भर के बाद फिर आते थे वहाँ की जो गढ़वाल एरिया है वो किस तरफ किस लोकेशन में है ये है जी हरिद्वार से दूसरी तरफ है हरिद्वार के दूसरी तरफ है जी हमारे गांव से हरिद्वार दिखता है अच्छा हाँ तो नहीं ऊंचाई पर हैं हम ऐसे सुना उत्तराखंड पूरा पहाड़ी इलाका है पूरा तो पहाड़ी इलाका है आपका गांव कहाँ पर पहाड़ी में ही है पहाड़ी इलाके में है बिल्कुल अच्छा अच्छा तो वहाँ हम रहते थे मेरे पिताजी मसूरी में सर्विस करते थे अच्छा मेरे पिताजी का अपने परिवार के सबसे बड़े भाई थे बाकी छोटे भाइयों के सब बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है जो गांव में हमारे चाचा जितने भी थे सबके मेरे चा बड़े चाचा एक चाचा थे उनके तीनों बच्चों बचपन में काफ़ी उम्र जल्दी उम्र में वो उन्होंने शरीर छोड़ अच्छा, दिया था अच्छा, हा, हा, हा, तो उनके सभी बच्चों को उन्होंने एक को तो एम करा के वो अभी प्रिंसिपल था अभी वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा वो बच्चा पढ़ता नहीं था उस समय जिस समय वो चले गए थे तो उसको पढ़ाया उसका छोटा भाई है वो भी अपनी जो फैक्ट्री में काम करते थे उसमें लगाया वो भी अभी तक वहाँ से भी रिटायर हो गया है उनकी सबसे छोटी जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी लड़की हुई थी तो वो लड़की जो है वो भी उसको भी बी बीए करवा करके उसको भी शादी ये डॉक्टर से करवाई अभी उनको भी परिवार सुखी है सब सुखी परिवार हैं पूरा परिवार को मेरे पिताजी ने बनाया आपका पिताजी का नाम मेरे पिताजी का नाम ईश्वरी दत्त अच्छा तो उन्होंने पूरे परिवार को बनाया और उनका काफी रेपुटेशन था हमारे पूरे एरिया में पिताजी का मेरे पिताजी ने मुझको हम लोगों को रख रखा मतलब उतना केयर नहीं करा जितना उन लोगों की केयर इस वजह से क्योंकि उनका कोई देखने वाला नहीं था नहीं उनको इतने प्यार से वो करा फिर हम तो बहुत बाद में, में हम करीबन 1949 में हम कानपुर में, में मेरे पिताजी थे उस समय तो कानपुर में हमको बुलाया हमको अपने साथ रखा फिर उनके साथ पढ़े हम मेरी माँ गाँव में ही रहती थी माँ गाँव में रहती थी तो को दो तीन साल हम जब वहाँ पर कॉलेज में हमने पढ़ना शुरू किया अच्छा था जूनियर हाई स्कूल किया उसी समय जूनियर हाई स्कूल हुआ था अच्छा पहले तो मिडिल स्कूल था हा, हा, हा। फिर जूनियर हाई स्कूल उसी समय उसी साल से, साल से हमने जूनियर हाई स्कूल किया फिर हम हाई स्कूल हमने कानपुर में किया कानपुर में भी हमने इंटरमीडिएट वहीं कानपुर में किया कानपुर में उसके बाद हमने बीएससी पार्ट वन में पार्ट किया बीएससी पार्ट वन पास किया लेकिन फिर उसके बाद हमारा एडमिशन हो गया टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में अच्छा तो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में हमने चार साल पढ़ा क्योंकि मेरे फादर जो है वो टेक्सटाइल मिल में ही काम करते थे तो फिर उन्होंने मुझे टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में मेरा इंट्रेंस हुआ तो उसके बाद मैंने डिग्री कोर्स किया वहाँ वहाँ से फिर टेक्सटाइल इंजीनियर बन के फिर हम अहमदाबाद अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाँ बहुत फेमस में थी इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे हम्म हम्म तो उसको वहाँ पर हमको एम्बिका मिल में मेरा वो हुआ अच्छा सिलेक्शन हो गया हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका बचपन बीता और आपके माता पिता के बारे में भी आपने बताया और दादाजी की यादें भी आपके पास आज भी ताज़ा हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कई लोग जो हैं अब 82 रनिंग आपका है तो बहुत सारे लोगों की सुनती जो है वैसे भी भूल जाती हैं और फिर कई लोगों के दादाजी के इतनी यादें नहीं रहती हैं लेकिन आपकी यादें ताज़ा है तो ये मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई और जैसे कि आपके समय का जो नेचुरल जो गढ़वाल का जो सिचुएशन है उस समय ताज़ा दूध आपको मिलता गी आप ताजा दूध सब चीजें तो तो दूध हम कम नहीं पीते थे तीन तीन चार चार गिलास पी जाते थे अच्छा हाँ। <laughs> अच्छा उस समय का वो गढ़वाल का जो एरिया है आज और उस समय का आप जब थे वहां पर तो उसमें क्या अंतर है कुछ बताएंगे अंतर ये हो गया जी उस समय तो हमारी पॉपुलेशन बहुत थी गढ़वाल में गाँव में आजकल उजड़ हो गया बिल्कुल हमारे हमारे ही में करीबन पच्चीस तीस फैमिलीज थी आजकल अभी जब हम गए थे बीच में आ, तीन साल पहले हम गए थे जी अब जो है करीब दो या तीन फैमिली रह गई वहाँ बाकी ओ, सब निकल गए वहाँ से और बुढ़े चले गए बच्चे जो हैं मतलब शहरों में आ गए वहाँ नौकरी करने लगे वहीं बस गए शादी वादी करके अपनी बीबी वगैरह को सब बच्चों को सब उधर ही ले गए अब सब अब जैसे हम हैं अब हम थोड़ी वहाँ जाएंगे नहीं जा हमारा बच्चा जो है वो अभी हैदराबाद में है वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है अभी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है तो वो हाँ तो ऐसे करके वहाँ सब उजड़ गए सब लोग वहाँ खाली हो गया बिल्कुल कोई है रहता नहीं है बहुत कम लोग रहते हैं वैसे भी वहाँ के एरिया में जो बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए माना बहुत बहुत माइग्रेट हो गए कारण काफी तो है पहले उसका? तो सड़क नहीं थी हम लोग कम से कम तो करीबन चालीस चालीस किलोमीटर पचास किलोमीटर हम लोग पैदल हमको जाना पड़ता था जो हम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन करके कोट द्वार आप है आपने शायद नाम सुना हो वहाँ हम जाते थे वहाँ से रेलवे मिलती थी या कहीं बस थोड़े स्टेशन पे थोड़ी दूर आती थी वहाँ से बस में जाते थे अब तो क्या है अब तो घर तक घर के पास तक सड़क बन गई है नहीं। नहीं। लेकिन आबादी तो है ही नहीं अच्छा आबादी कम हो गई आते हैं जाते हैं कोई आते हैं तो so चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रेजेंट सिचुएशन अब गढ़वाल और उसके पहले जो आप जब रहते थे आपका स्कूलिंग जब हो रहा था उस समय जो गढ़वाल था वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे और बहुत ही अच्छा माहौल था और उस समय खेती वगैरह भी करते थे वहाँ पर जी? खेती? हाँ, खेती करते थे अभी भी खेती करते है लेकिन अभी भी उतनी उपज नहीं होती है खेती में अब पहाड़ी में खेती कैसे करते है जैसे स्टेप्स होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े खेत होते थे चौड़ी चौड़ी वो होती है उनके हाँ तो उसके बाद ऐसे चढ़ाई होती है फिर दूसरी होती है ऐसे करके ऊपर ऐसे रहते हैं अच्छा तो उस ये बैल वगैरह होते हैं उनके पास हल वगैरह होते हैं हल चलाते हैं और हर बीज वगैरह बोते हैं बारिश के टाइम अब पहले तो क्या है बारिश मौसम से मौसम के हिसाब से चलता था अभी तो मौसम बिल्कुल बदल गया है पता ही नहीं, नहीं लगता कब क्या होने वाला है नहीं। नहीं। तो पहले तो बिल्कुल सिस्टमेटिक चलता था और खेती होती थी हर तरह की उपज होती थी लोग वहीं से भरपूर होते थे अब तो वहां से कोई सब बाहर से ही अनाज खरीदते हैं उसी का सब खाते पीते हैं हम तो वहाँ से आए तो हम, हम जब कानपुर में थे तो कानपुर में हम पहले कॉलेजेज वगैरह में पढ़े हैं तो कॉलेजेस में भी मैं स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था अच्छा गेम्स वगैरह में स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था अपने जीवन में मैं मैंने आगरा यूनिवर्सिटी थी वो आगरा यूनिवर्सिटी को रिप्रजेंट किया था मैंने अच्छा पूना गया था मैं कब, कब का समय है ये है नाइनटीन फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स की बात है जी जी।, जी। उसके बाद में जब टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में था 1960 में उसके बाद 60 से लेकर के 64 तक चैंपियनशिप थी मेरी अच्छा पूरे इंस्टीट्यूट में मैं मैं चैंपियन रहा रहता था मैं तीन साल रहा हूँ चौथे साल मैंने नहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया मैंने बोला और उनको चांस दो सही बात तो उसके बाद और वहाँ मेरा बहुत पूरे कॉलेज में मेरा नाम बचपन मतलब पहले फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक मेरे को बहुत अभी तक भी वहाँ याद नाम है मेरा अच्छा <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने स्कूली लाइफ कॉलेज लाइफ के यादगार पलों को आपने याद किया है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि करियर के बारे में जैसे आपने क्या सोचा था स्कूल या कॉलेज में पढ़ते वक्त आप अपने आप में क्या सोच रहे थे कि मैं क्या बनूँगा पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं कोई डॉक्टर बनूंगा हाँ। डॉक्टर मेरे को अभी भी होम्योपैथी का नॉलेज है मैं डॉक्टर बनने की इच्छा थी मेरी लेकिन पिताजी की कोई और इच्छा थी वो इंजीनियर बनाना चाहते थे मुझे वो, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊं या और उन्होंने एक बार तो मुझे आर्मी में भी ट्राई किया अच्छा कि मैं आर्मी लेकिन उतना था मेरे को आर्मी में भी शौक़ था मेरे को लेकिन मुझे ज़्यादातर डॉक्टर का बचपन से ही मुझे ये, ये बहुत अच्छा लगता है <laughs> तो मैंने इसमें ये मतलब डॉक्टरी का मैंने कोशिश करी थी लेकिन पिताजी ने नहीं वो करना मेरे मुझे वो नहीं, नहीं। प्रोत्साहित नहीं किया अच्छा फिर मुझे टेक्सटाइल में उन्होंने एड, एडमिशन दिलाया अच्छा तो टेक्सटाइल में मैंने चार साल का कोर्स किया उसके बाद में अहमदाबाद आया अहमदाबाद तो अब तो अंबिका मिल में मेरा उस समय अम्बिकामिल बहुत कच्ची नाम मानी जाती है अम्बी कामिल अरविंद ग्रुप अच्छा माना जाता था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया फौरन उसमें थे करीबन ट्वेंटी थ्री कैंडिडेट्स थे इसमें से चार लेने थे चार में से भी नंबर वन में आया था फर्स्ट आया था अच्छा अच्छा मेरा सबसे पहले इंटरव्यू मुझे मुझे पहले बुलाया गया था कि आप कौन सी फैक्ट्री में जॉइन करना चाहते हैं चार फैक्ट्री थी उनकी भी तो उन चारों के लिए एक एक लेना था उन्होंने तो हमसे बोला गया कि कौन से इफेक्ट कौन से मैं इसमें जाना चाहते तो मैंने जो बताया वो उन्होंने मुझे वहाँ वो कर दिया और मैंने बड़ी मेहनत से अपनी तरफ से बचपन वहाँ से शुरू से ही लेकर के मैंने बड़ी मेहनत की है अपने कैरियर के लिए नहीं, नहीं। उसके बाद पहले साल में उसी समय मेरी शादी हो गई फर्स्ट ईयर पिताजी वहाँ सब हम लोगों ने कानपुर में ही हुई शादी कानपुर से कोट द्वार है हमारा ससुराल जहाँ पर हमारी बहियों रहती थी तो शादी हुई शादी के बाद फिर हम आए फिर शादी के बाद ये भी अच्छे परिवार से थी इनके परिवार में भी बहुत ये बड़ी जमींदार खानदान की, की थी, लड़की थी तो हमारे मन में ये था कि ये इतने अच्छे घर से आई है तो अब इसको तो स्टैंडर्ड भी ऊंचा चाहिए <laughs> तो हमको तो उसके लिए मेहनत करना है आगे बढ़ना है कुछ ना कुछ इतने से क्या को तीन सौ रुपये मिलते थे हमको अच्छा अच्छा तनखा। उस समय मतलब मैं बता रहा हूँ आपको ये सौ रुपये मिलता है की बात तीन सौ रुपये में क्या होगा सौ रुपये हम मकान का किराया देते थे अच्छा अब दो में क्या खावे तो ऐसे करके हमने मतलब हम ढाई साल हमने वो उस कंपनी में पा, वो किया जिस कंपनी में मैं था उन्होंने कहा हमको कि आ, आपको पाँच साल का अब बॉन्ड भरना है तो मैंने कहा पाँच साल में हमको क्या गारंटी है कि हमारी सैलरी क्या होगी कैसे हम हमारा प्रमोशन होगा क्या होगा तो उन्होंने हमको बताया कि उसकी गारंटी नहीं है तो मैंने कहा फिर हम क्यों बोले तो फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा हाँ। आपको यहां से जाना पड़ेगा मैंने कहा फिर देखा जाएगा जो कुछ भी होगा हाँ। फिलहाल तो मैं करता हूं मैंने उसी समय से दूसरी जगह जॉब ढूंढना शुरू कर दिया अच्छा मुझको ईश्वर ने आपको मदद की हाँ मदद करता रहा आप सोचो कि जिस समय मेरा इंटरव्यू हुआ था उस फैक्ट्री के लिए उस समय मैं सबसे पहले जब मेरे को बुलाएगा तो मैं अंदर से इंटरव्यू से बाहर निकला हूँ जब तो मैं सीधे टॉयलेट में चला गया टॉयलेट में मैं कितना रोया हूँ खुशी के मारे मेरे आंसू निकलते चले गए और इतना खुश हो मैं बाबा को मैं उस समय क्या माता मा, दुर्गा माँ को हम बहुत मानते थे अच्छा अच्छा तो माँ को और बाबा को भगवान को मैं मतलब ये था कि इतना रोया हूँ मैं इतना खुशी में रोया हूँ कि तुम्हारी तुमने ही मेरे को सब क्या सब किया सब कुछ किया है के और मेरे को कई जगह से इतना बाबा ने मेरे को बचाया मैं आपको बताऊँ मेरे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे एक्सीडेंट हुए जीवन में कि कोई बच नहीं सकता है फिर भी आपको बचा लिया फिर भी बाबा ने बचाया मुझे तो वो समय हमारा इतना बढ़िया वो हुआ फिर वहाँ में रहा उन्होंने कहा कि अभी आपको पाँच साल का कोर वो करना पड़ेगा तो मैंने कहा मैं बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड भरना पड़ेगा मैंने कहा मैं नहीं भर सकता हूं पाँच साल का मेरे को गारंटी दीजिए कि आप मुझे इस स्टेटस तक पहुंचा, पहुंचा देंगे पाँच साल में तो मैं भरूं तो मैं भरूं तो उन्होंने ना बोले इमीजिएटली मेरे दूसरे फैक्ट्री में हो गया और इससे कम से कम मेरे को छः मिलने लग गए की जगह छः सौ आपका सैलरी तो वहाँ हो गई अब 600 सौ वहाँ हुआ वा तो वहाँ मैंने साल भर काम किया तो जिनके साथ मैंने सात काम किया था वो वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर थे एक नहीं इस करके अच्छा तो उन्होंने मुझे वो दूसरी मिल में उनका हो गया वहाँ से छोड़ के चले गए और उनका बहुत अच्छा इम्प्रेशन मेरे ऊपर मतलब मेरा उनके साथ आपका तालमेल बैठा बहुत बढ़िया था उन्होंने मेरे को कहा कि तुम यहाँ आओ तो आप सोचो कि मेरा बच्चा उस समय बच्चा हो गया था लड़का हो गया था तो वो आ गए थे वहाँ तो मैं दो फैक्ट्री में काम करता था अच्छा दोनों में करते थे कैसे करते थे सवेरे सात बजे से लेकर के चार बजे तक मैं जिसमें काम रेगुलर मेरा एम्प्लॉयमेंट था वहाँ करता था हाँ, हाँ. चार बजे के बाद मैं सीधे वहाँ से दूसरी फैक्ट्री में चला जाता था अच्छा। वहाँ से चार बजे के लेकर के रात के बारह बजे तक मैं वहाँ काम करता था अरे बाप रे। और हाँ. बारह बजे मैं घर जाता था ओ, हो, हो, हो. खाना घर में वहाँ मेरे को आ जाता था म, मंगा लेता था किसी से घर जाके हाँ, खाना हाँ, लिया खाना खाता तो ऐसे मैंने करीबन चार पाँच महीने काम किया फिर जिस फैक्ट्री में मैं बाद में जाता था उन्होंने कहा कि तुम इधर ही आ जाओ तुमको हम ये करेंगे उन्होंने मेरे को तो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट दी और मुझे बारह सौ रुपये कर दिया अरे वाह क्या बात है और तो मैं वहाँ चला गया <laughs> वहाँ ने काम किया अब आप सोचो इसी तरह से मेरे को कई लोगों ने ऐसे करके कई जो है एक में वहाँ से फिर बाद में मैं बड़ौदा चला गया <laughs> बड़ौदा में एक भाई थे इन्होंने मेरे को कुछ यहाँ से वो खट कुछ जो ऊपर वाला था ना जिस एकदम इमिजिएटली आपको किसी ने प्रमोशन दिया और उसको डिपार्टमेंटल हेड नहीं चाहता है कि प्रमोशन इनको मिले मेरे आदमी को मिले हाँ, तो वो उनके साथ खटपट तो होती है ना तो हम हाँ, समझ रहे थे कि ये मेरे को चाहता नहीं है हाँ, इस वजह से मैंने दूसरी जगह कर ली तो मेरे को बड़ौदा बुला लिया गया बड़ौदा हाँ, मेरा अच्छा और प्रमोशन हो गया तो इसी तरह से मैं वहाँ से बड़ौदा जो है हर साल तो वो वहाँ चला गया वहाँ से फिर मैं लौट के वापस इधर आया यहाँ आया तो यहाँ पर एक मैं फैक्ट्री थी महेश्वरी में लिए क्या नाम उनका पीरामल ग्रुप का आपने नाम सुना होगा पिरामल ग्रुप है तो पीरामल ग्रुप का वहाँ था तो उन्होंने हमको बुलाया कि आप हमारे यहाँ आ जाओ तो मैं इंटरव्यू लिया मेरा मेरा वहाँ हो गया अच्छा पीरामल ग्रुप में आपका हो गया तो वो बनर्जी साहब थे वो बॉम्बे में डायरेक्टर थे जो पूरे ग्रुप के वो कभी कभी आते थे तो वो आए यहाँ उन्होंने अच्छा मैंने क्या कहा मेरे नीचे चार पाँच महीने में बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया है प्रोडक्शन बढ़िया बढ़ गया हो गया क्वालिटी बढ़िया सुधरने लगी तो उन्होंने मैं जब बोला कि मेरे को बोला कि रिकमेंड करो कि उनको उन किस किस को आप प्रमोशन देना चाहते हो तो मैंने अपने तीनों जो शिफ्ट इंचार्ज थे उन तीनों का नाम लिख करके और उनकी सैलरी इतना इतना हो जाए वो लिख करके भेज दिया तो मैंने कहा मेरे को मिले ना मिले लेकिन अपने हाँ के बट इनको मिलना चाहिए जी जी। अच्छा जब उनको दिया तो वो मेरे पास आए मुझको बुलाया बोले आप हमको धमकी देते हो <laughs> तो मैंने बोला नहीं साहब हम कौन होते हैं धमकी देने वाले आपको किस बात की धमकी देंगे तो उन्होंने कहा कि तुमने ये था क्यों कहा मैंने कहा नहीं साहब उनको पहले उनको आप नहीं दोगे तो फिर मेरे को नहीं चाहिए अगर उनको उनको दो बाकी मेरे मुझे नहीं भी दोगे तो भी चलेगा चले हाँ। पर उनको जरूर मिलना चाहिए क्योंकि इन्हीं से मैंने काम करवाया है मैंने मैं तो कहीं सब जगह जा नहीं सकता हूं सब यही कर रहे हैं तो इनको देना चाहिए ना हाँ। तो उनको कुछ बोला नहीं फिर उन्होंने हमको भी दिया उनको भी दिया उनको भी दिया, उनको भी दिया। क्या उस आदमी ने मेरे को इतना था कि जब मैं फ़ौरन से लौटा हूँ एक बार जब मैं फ़ौरन चला गया था किनिया गया मैं कंपनी तरफ, से ही। की तरफ से नहीं मेरा हो गया बनर्जी अच्छा, केनिया में। केनिया में। में। से बॉम्बे में तो उन बोला की कहा हो क्या हो तुमने तो मैंने कहा चला गया था सब मैं अभी आया हूँ बोले कहाँ क्या कर रहे हो मैंने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बोले यहाँ आ जाओ अच्छा अच्छा फिर मेरे को वहाँ उन्होंने ले लिया तो उनके साथ वो वो मेरे उसको मैं बहु, उनको मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ बहुत चाहता हूँ मैं उनको वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे अच्छा बॉम्बे में भी जब था मैं तो, तो मुझे मेरा बहुत ख्याल रखते थे और बहुत रोज़ बुलाते थे कि मेरे को मिले घर मत जाना <laughs> चलिए जगदीश जी ने बहुत ही अच्छी बातें अपने जीवन के करियर के बारे में उन्होंने बताया कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया और किस तरह से उन्होंने नौकरी की वो सारी बातें बचपन जो है एक छोटे स्तर से 300 रुपए की नौकरी से उन्होंने स्टार्टअप किया और धीरे धीरे जो है उनका जैसा अनुभव बढ़ता गया लोगों से मिलते गए और अलग अलग लोगों से उनकी अच्छी पहचान बनी और टेक्सटाइल मिल में ही वो अपना सेवा देते रहे और फिर केन्या भी जाकर आए आठ साल तक फिर नाइजीरिया भी गए बहुत जगह उनको जाना हुआ इसी सिलसिले में काम के सिलसिले में ही गए टेक्सटाइल के इस वर्क के साथ ही जुड़े रहे और यही काम करते हुए आगे बढ़ें तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम सुनेंगे जगदीश जी से लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी रेडियो माधोबन नाइन्टी पॉइंट पर सुनते रहो मुस्कराते रहो एक बड़ी बात से सब जान होते हैं एक बड़ी बात से सब जान होते हैं माँ बाप भी हम सबके भगवान होते, है। सब होते हैं माँ बाप भी हम सबके भगवान हो पापा पापज तुमने हमको जन्म दिया थैंक यू मम्मी पापज तुमने हमको जन्म दिया जन्मदाता है हमारे नाम इनसे ही मिला है थाम कर इनकी उंगली ये बचपन खूब खिला है बैठ इनके कांधे पर हमने देखा जहां है बताया भला बोरा क्या ज्ञानी सा कहा है इतने उपकार है ना बयान होते हैं इतने उपकार हैं ना बयान होते हैं माँ बाप ही हम सबके भगवान होते हैं माँ बाप ही हम सबके भगवान होते हैं थैंक यू मम्मी पापा जो तुमने हमको जन्म दिया थैंक यू मम्मी पापा जो तुमने हमको जन्म दिया जो के प्राण है जिनको कहते पिता है मिला जुम से सुंदर पल करते पूरी ख्वाहिहिशें नाहीं करते ये कल तुम सलामत रहो बस दिन रात बोलते हैं तुम सलामत रहो बस दिन रात बोलते हैं माँ बाप भी हम सबके भगवान होते हैं माँ बाप भी हम सबके भगवान होते हैं थैंक यू मम्मी पापा पापच तुमने हमको जन्म दिया थैंक यू मम्मी पापा पापच तुमने हमको जन्म दिया इस बड़ी बात से सब अनजान होते हैं इस बड़ी बात से सब अनजान होते हैं माँ बाप भी हम सबके भगवान होते हैं माँ बाप भी हम सबके भगवान होते हैं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हम जगदीश चंद्र जी से सुन रहे हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और 82 रनिंग होने के बावजूद भी उनकी आवाज़ से आपको नहीं लग रहा होगा कि वो 82 बरस के हैं बहुत ही अच्छी तरह से उनकी यादें भी बहुत ताज़ी हैं बचपन की बातें भी वो अच्छी तरह से हमें बताएँ और दादाजी की कहानियाँ उन्होंने सुनी है दादाजी के साथ जो प्यार से उनका जो पालना हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है और बहुत ही अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं अभी जगदीश जी से फिर से पूछना चाहूँगा कि आ, कुछ यादें जो आपके खुशनुमा जीवन में बहुत सारे खुशी के पल आपके पास आए होंगे तो उसके बारे में बताइए भगवान ने हमको जब हम आए और भगवान के बारे में हमने ये सब चीज़ें सुनी हम प्रदापिता ब्रह्मा कुमारी से ज्वाइन हुए तो उसके बाद से भगवान के प्रति हमको धीरे धीरे करके ऐसी पहले से ही बचपन से ही हमारे भगवान के प्रति काफ़ी श्रद्धा थी हम भक्ति करते थे मेरी युगल जो है वो काफ़ी भक्ति से जुड़ी हुई थी बचपन से ही किसका भक्ति करते थे वो दुर्गा माता की अच्छा दुर्गा माता का हाँ तो उनकी भक्ति करते थे तो मतलब इतना, इतना भक्ति करती थी वो कि मतलब उसी में जैसे कि सब कुछ वही है हमारी वही हमारी छत्र छाया उसकी कोई छत्र छाया में हम पल रहे हैं फिर उ, उसने हमको भी उसमें धीरे धीरे करके हालांकि मैं था मेरे बचपन से ही मेरा भी भक्ति से था लेकिन उसने मुझे और भी गहरा बना दिया अच्छा और भक्ति मार्ग में जब थे तो कहीं तीर्थ स्थल पर वगैरह गए कि नहीं तीर्थ स्थल पर बद्रीनाथ गए और हम रामेश्वरम भी में गया हूँ जब टूर में गया था तो रामेश्वरम तक हम घूम के आए अच्छा वहाँ भी वो आए और बद्रीनाथ के बारे में बताइए वहाँ पर कैसा है देखने जैसा बद्रीनाथ में काफी ऊंचा है वो दुर्गम रास्ता है वहाँ जा, जाने का बहुत मुश्किल था उस समय तो अभी तो खैर ठीक हो गया है अच्छा। तो वहाँ जाकर के हम वहाँ पे एक तप्त कुंड भी है अच्छा वो गर्म पानी आता है उसमें गर्म पानी रहता है तो वहाँ भी बद्रीनाथ एक्चुअली पूरा है कहाँ पर है ये बद्रीनाथ गढ़वाल में ऋषिकेश से होते हुए भी रास्ता है ऊपर जाने का वहाँ से काफी ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ियों पे काफी ऊपर है बर्फ की पहाड़ियाँ दिखती हैं वहाँ से ऊपर तो वहाँ हम गए थे ये करीबन हमसे करीबन पच्चीस तीस साल पहले की बात है जब हम गए थे हाँ ऐसे करीबन गए टी जी टी जी फाइव में गए थे हम हाँ हा। वहाँ ऊपर गए थे मैं हमारी युगल भी थी मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी अच्छा। फादर इन लॉ थे मदर इन लॉ थे सब पूरा परिवार पूरा परिवार के साथ वहाँ जाकर कितने के वहाँ पर हम मतलब रहे तो गए और आए बस अच्छा, अच्छा रास्ते में रहे एक दिन तो रास्ते में रहे वहाँ भी बारिश काफी हुई थी उस समय पर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई चारों तरफ से अच्छी तरह से वहाँ से हम लोग यात्रा करके और फिर लौटे आए वापस और रामेश्वरम भी उसी समय रामेश्वरम हम गए थे जब हम पढ़ते थे तो हमारा फाइनल ईयर था हमारा अच्छा, तो टूर गया, गया था तो टूर में हम लोग जो है मद्रास से फिर रामेश्वरम की तरफ भी चले गए थे रामेश्वरम धनुष कोटी वगैरह घूम के आए थे सब हम लोग सब लड़के तो हमें पूरा ग्रुप का हमारा डिग्री और डिप्लोमा पूरे मिला करके तीस बत, तीस बत्तीस बत लड़के थे तो सबका इंचार्ज मैं था अच्छा <laughs> तो सब घूम घाम करके जहाँ पूरा टूर प्रोग्राम बनाते थे तो मैं ही करवाता था उनसे और हमारे साथ एक हमारे पुराने बुजुर्ग जे सिंह करके थे टीचर थे तो उनको हम बुढ़े थे वो बेचारे तो वहाँ पर रास्ते में भी हम गाड़ी में भी बैठते थे तो लग पत्ते उत्ते भी खेलते थे ना उस समय तो तो हम, आ, हम वो ऊपर उनको उठा करके अच्छा, वो ऊपर सुला देते थे क्या सोचा बड़े बड़े स्पोर्टिंग थे अच्छा संगीत के साथ आपका जो समझ है या संगीत आपको कैसे लगता है क्या फील होता है संगीत तो मुझे बहुत प्रिय लगता है बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्त था एक वो अभी एयरफोर्स में एयर कमोडोर होकर के रिटायर हुआ क्या नाम है उनका नहीं कैप्टन था वो कैप्टन कैप्टन था कैप्टन होकर के हाँ। उसने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया फिर वो एयर इंडिया से जुड़ा हुआ था वो बचपन में मैंडोलियन बजाता था अच्छा इतना प्यारा मैंडोलियन एक बाजा होता है वो उसमें सब पूरा गीत निकाल भजन गीन, गाने निकालता था इतना बढ़िया बढ़िया गाने निकालता था अच्छा आ, वो, बहुत वो समय सुनते थे हम लोग और बाकी तो हमें मतलब सुनना अच्छा लगता है गाते भी थे कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे गा लेते थे अच्छा किस टाइप के गीत आप गा लेते थे वैसे ही फिल्म के भी और जैसे तलत महमूद वगैरह के होते हैं तलत महमूद हमको ज्यादा पसंद हाँ, था, हाँ, हाँ, हाँ. तरत महमूद है मुकेश है okay. मतलब ऐसे जो तरत महमूद रफी, रफी, इनके जैसा तो कोई अभी मैंने इस समय कहीं है नहीं कोई सही बात है <laughs> okay. तो इनके ही गाने लगते थे उस समय कौन सा पॉपुलर गाना जो आपको बहुत पसंद था हमें तो ये था जैसे कि वो उसका मोहम्मद रफी का है तुझे क्या सुनाऊ ये तेरे सामने मेरा हाल है वो गां बा तेरे सामने मेरा हाल है तेरी गुलेगा की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है तुझे क्या सुना है दिल मेरी हर खुशी तेरे दम से है मेरी जिंदगी तेरे गम से है मेरी हर खुशी तेरे दम से है मेरी जिंदगी तेरे गम से है तेरे दर्द से बेखबर मेरे दिल की कब ये मजाल है तेरी एक निगा की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है तुझे क्या सुना था, बहुत अच्छा लगता <laughs> तुझे क्या सुनाओ और फिल्म वगैरह भी देखते थे आप उस समय फिल्म देखते थे अच्छा फिल्म देखते, देखते थे बहुत ज्यादा नहीं पर कम देखते थे, आ, देखते थे आ, आ, देखते थे कोई एक हाथ फिल्म के बारे में बताइए जो आपको बहुत पसंद आया हो एक तो हमें ये क्या नाम इसका भूल भी जरा अमिताभ बच्चन और हिमा मालिनी की नहीं है वो बागवान बानबान वो बहुत बढ़िया लगी अच्छा, अच्छा अच्छा पहले की फिल्मों में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म थी वो नागिन नागिन पिक्चर भी देखी वो उसी समय की थी और ऐसे दो तीन फिल्में थी ज़्यादा तो मैं याद नहीं <laughs> चलिए जितना भी याद है काफ़ी है हम के लिए और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी पसंद आ रहा होगा आपकी बातें आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं और आप सभी जो भी बातें आप सुना रहे हैं उससे हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिल रहा है और जीवन में कभी ऐसे तनाव या हताश हो जाते तो आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे उस समय हमें तो, तो के ही ही ही ही गाने अच्छे लगते थे। अच्छा अच्छा का का हाँ। गाना। तो चलिए अभी सुनते हैं तलत का ही बहुत एक बहुत खूबसूरत गीत आप सबके लिए और खास जगदीश जी के लिए गाना आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडिस्टेशन रेडुमात बन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहो तो और चल चला की दुनिया से दिल भर गया ढूँढ ले अबोई जल गया मेरे दिल कहीं और चल चला की दुनिया से दिल भर गया ढूँढ ले अबोई जल गया मेरे दिल कहीं और चला चल जहाँ बम के मारे नीति आशा के कार न हो चल जहाँ बम के मारे नीति आशा के तार न हो रुपी आशा के तारे न हो तुम बाहरों से क्या फायदा जिसने दिल जल गई फिर से हरा हो गया जल गई कोई रो दिया तेरे के मुंह कोई चल दिया चार आंसू कोई रो दिया तेरे मुँह कोई चल दिया तेरे के मुंह कोई चल दिया रहा था किसी का जहा देखती रह गई ये जमीन रहा दे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में जगदीश चंद्रा जी से जो बहुत ही अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और आप सभी को भी मुझे लगता है कि जो हमारे सिक्सटी सिक्सटी प्लस वाले हमारे भाई बहनें जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं और हमारे जो विद्यार्थी मित्र या फिर हमारे हम साथी जो सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि जो पुरानी बातें हैं वो हमें ताज़ा हो जाती हैं और कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड पुरानी जितनी भी यादें हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा आ, सुनहरा पल के रूप में हमारे जीवन में फिरोए गए हैं उन्हें याद करके हम आज भी खुश होते हैं तो वैसे ही मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जीवन में आपके पास संघर्ष वाला समय या दुख या आपको लगा कि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस यानि तनाव वाला समय है वो कब आपको महसूस हुआ किस कारण से हुआ उसके बारे में बताएँ तनाव वाला तो जबकि ऐसा था ना कि तनाव वाला एक तो उस समय आता है जबकि हम हमारी शादी के बाद हमारा जो फाइनेंशियल लोग जो अपना मीट वी, वी वेर नॉट एबल टू मीट अच्छा अच्छा तो उस समय होता है लेकिन हमारा युगल जो है हाँ हाँ। उसने हमको इतना सहारा दिया इतना मेरे को हिम्मत बंधाई सपोर्ट दिया हाँ, हाँ सपोर्ट दिया मतलब वो उस समय हम पता नहीं क्या परेशानी हमको होती थी थी तो वो कहती थी कुछ नहीं है सब ठीक हो जाएगा सब एक दिन अच्छा हो जाएगा ऐसे करके उसने हमारा बहुत साथ दिया मेरे को अल्सर हो गया था पेट में अच्छा पेट में अल्सर हो गया था मुझे खून उल्टी भी होती थी कभी मो, मोशन भी ऐसा उल्टा हो जाता था खाना हजम नहीं होता था एसिडिटी बनी रहती थी अच्छा। तो उन्होंने मुझे जब डॉक्टर ने बोला कि इनको भाई तेल का वो नहीं खाना है तेल फ्राइड कुछ भी नहीं खाना है <laughs> और मसाला नहीं डालना है तो वो नमक का खाना उसने भी खाया मैंने भी खाया कम से कम आप सोच लीजिए कि ओ, साल डेढ़ साल दो साल तक हम ऐसे खाते रहे वो भी वही खाती रही अरे बाप रे अच्छा समझे कि नहीं तो उसने मेरे को इससे इतना सहारा दिया उस समय कि आज भी मैं भूलता नहीं हूँ वो चीज़ों को हालांकि मैंने उसको कभी भी वो नहीं किया होगा लेकिन उसने हमको काफ़ी सहारा दिया आपने ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया हो हमने कभी हाँ, मैं सपोर्ट हाँ हमें ऐसे ही, रहता था, आपके हाँ, पास। ऐसे ही रहता था। मैं ज्यादा उसकी फीलिंग भी कभी कभी हर्ट कर देता था मैं <laughs> अच्छा, तो ये तो ऐसा रहता था चलिए एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको जो है जो परेशानी हुई जब भी आपको बहुत सहारे की जरूरत होती है तो आपके युगल ने हमेशा आपको बहुत, हमेशा, हमेशा सपोर्ट किया हमेशा, है और बीमारी के समय में जैसे कि डाइट आपको कहा गया था डॉक्टर ने तो ने, वो डाइट भी, खुद भी फॉलो अप किया उन्होंने उसके बाद भी जब मैं हमारा ये हम सब नीरिया से छोड़ के आ गए थे हमारा फाइनेंशियल पोजिशन खराब होती गई कुछ मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लड़के के लिए खोल दिया था लेकिन चल नहीं पाया अच्छा और हमने एडमिशन ले लिया लड़कों का उनको हमने फ्री पढ़ाया अपने पैसे से हमारा पैसा गया जाता रहा उस समय मैं काफी डिप्रेस हो गया था बहुत कुछ अच्छा, च्छा, इसने च्छा, कहा कि जब हम भगवान के उसमें आके भगवान हमारे साथ है फिर तुम क्यों चिंता करते हो कुछ नहीं होने वाला सब ठीक हो जाएगा और ये उसी से ही हमारा आगे ठीक भी हो गया फिर कैसे चेंजेस आया फिर धीरे धीरे करके चेंज हो गया हम बाबा के उसमें भगवान के उसमें या आए तो हम यहाँ आ गए ना हाँ। और लड़के का हमारा सीधा वहाँ से आप सोचो छ हजार रुपए में वो काम करता था अहमदाबाद में हाँ, हाँ। उसका 40000 का सीधा हैदराबाद में इंटरव्यू हुआ और वहाँ चालीस हजार में उसके जॉब लग गया अच्छा हो गया ना हो गया कमाल कमाल हो गया सही बात है धीरज धरने से सब काम ठीक हो जाता है। गया सब धीरे धीरे करके सब सब भगवान ने हमको हमको कहाँ से कहाँ पहुँचाया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सलामी ज़िंदगी और हमारे साथ जगदीश जी हैं बहुत ही अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि बीच में उनको बहुत परेशानी हुई लेकिन उसके बाद सारी परेशानियाँ उनकी ख़त्म हो गई और सब कुछ ठीक हो गया भगवान की दया से तो अब लड़के के पास लड़के की फैमिली के बारे में बताइए मेरा लड़का एक ही लड़का है हमारा जी जी वो उनकी पहले बताया था मैंने आपको कि उसका एक लड़का था और फिर उसके बाद लड़की हुई तो दोनों रहते थे हैदराबाद में थे फिर उसके बाद बंगलौर में ट्रांसफ़र हुआ उनका तो बेंगलौर चले गए बंगलौर हम उनसे मिलने गए थे अच्छा तो उस समय वो दोनों लड़का और लड़की थी तो लड़का को क्या हुआ कि हम वहाँ से जब लौट के आए इधर दो तीन महीने के बाद लड़के ने हमको टेलीफोन किया कि पापा उनको लिकोमिया हो गया है ब्लड कैंसर हो गया है उसको तो उसका इलाज करते रहे वो लोग इसके बीच में हमको हमने वहाँ जा नहीं पाए हम अच्छा और उसने भी हमको बुलाया नहीं उसके बाद जब उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई तब हमको जाना पड़ा यहाँ से हम गए तो उसने शरीर छोड़ दिया वहाँ उसके बाद फिर हम लौट के वापस आ गए वहाँ से अब उसके पास एक बच्ची और हुई है अभी करीबन तीन दो तीन साल की होगी अच्छा, अच्छा बड़ी लड़की उसके करीब बारह बारह के ग्यारह बारह साल की होगी बड़ी वाली हुँ, हुँ। वो सेवेंथ में पढ़ रही है हुँ, हुँ। दो बच्चियाँ हैं लड़का अभी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है कंपनी की तरफ से कुछ डेपुटेशन में कोई प्रोजेक्ट लेकर के अच्छा अच्छा तो ठीक है अभी चल रहा है अपना लड़के के जो लड़कियाँ वगैरह यहाँ पर आती हैं आपके पास अभी तो नहीं आती हैं क्योंकि उसको इतना काम में बिजी रहता है उसको छुट्टी नहीं मिलती छुट्टी नहीं मिलता अच्छा अच्छा बीच में वो वहाँ सऊदी अरेबिया वो गया है उसके बाद पहले वो वहाँ ये वहाँ साउथ अफ्रीका के पास से कुछ कंट्री था उसके वहाँ जाना पड़ा ऐसे ही बाहर जाता रहता है तो उसको टाइम नहीं मिलता इस वजह से नहीं आ पाता नहीं तो आने को आ जाते हैं वो लोग बहुत करते हैं इच्छा करती है उनको भी आने की यहाँ <laughs> लेकिन आ नहीं पाते भी और आप कभी जाते हैं उनके अब हमारे क्या है जी ऐसे है वृद्ध अवस्था है दोनों की हाँ हाँ तो कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं।, हैं फिर इस उम्र के हिसाब से हमको गाड़ी में भी ट्रेन में भी आना जाना युगल हमारी जो है डायबिटिक है साथ में घुटने उनके भी काम नहीं करते हैं तो चल नहीं पाती हैं अब हमारे को क्या कौन दौड़ाए कौन चलाएगा इस वजह से हम दो तीन साल से पहले जाते थे हम लोग ऐसे नहीं हमारी सिस्टर इन लॉ हैं वहाँ ये पुणे में है तो वहाँ उनके यहाँ भी हम एक महीना रहे बच्चों के पास दो दो महीने रहे पंद्रह में गए थे हम पंद्रह में नहीं चौदह में गए थे अच्छा अच्छा फिर उसके बाद से हम जा पाए अब नहीं जा पाते हैं अच्छा जब आप गए 2015 में तो उस समय आपका और अपने जो पोते पोतियां हैं इन सभी के साथ कैसा आपका गुल बहुत अच्छा वो छोटी वाला अनुभव बताइए कैसे आपको फील बहुत हमको बहुत प्यार करती दोनों बहुत प्यार करती हैं और वो छोटी तो सबसे ज्यादा जो सबसे छोटी है वो तो बस हमारे पास ही हम दोनों के पास ही लिपटी रहती थी खूब अच्छी तरह से बात इतनी करती है कि हम लोग जो है इतना हाँ ऐसे मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है कि कुछ पूछो नहीं हमारा मेरे साथ तो खेलती थी खूब खेलती थी दादू के साथ दादा वो दादा करके, बहुत खेलती थी अच्छा आपको ऐसा लगे कि वो पोतियों को कुछ कहानी वगैरह सुनाना है मुझे थी, कहानी दादी मैं उसको कहानियां मैं तो नहीं सुना पाता हूँ मैं तो कहानी किताब लेके आओ बेटा मैं पढ़ के सुना दूँ तो वो पहले जो हमारा पोता गया ना वो ऐसे ही करता था बुक ले आता था और मेरे को बोलता दादू पढ़ के सुनाओ सुनाते सुनाते वो सो जाता था मेरे साथ ही सोता था अच्छा अच्छा ये भी जो है ये हमारे साथ काफी हमारे साथ घुल मिल गई बहुत वो प्यार करती थी तो अभी भी टेलीफोन पे जब हमारे बातें होती है हम तो रोज बातें करते हैं ना उनसे हाँ हा। अभी वो लड़का गया वो ऑस्ट्रेलिया तो बच्चे अकेले हैं हाँ हा। तो हम रोज बात करते हैं शाम को बात में योग से साढ़े सात बजे जब मैं छूटता हूँ हाँ। उसके बाद हम लोग आठ सात आठ बजे के करीब उनसे बातें करते हैं हाँ हा। तो वो दादी से बात करती रहती है तो दादी को कहती है दादी दादू को दो ना टेलीफोन अच्छा अच्छा तो मेरे से बात करना चाहती है अब मेरे तो सुनाई भी नहीं पड़ता आ, हाँ। भाई जी हम ये थोड़ा सा खानों में बहुत वो है हाँ। तो इस वजह से सुनाई नहीं पड़ता तो मैं फिर अब उसको ही दे देता हूँ अभी हु, तो बच्चों का तो बहुत प्यार है अब से बहुत प्यार करते हैं बच्चे भी अच्छा कोई कहानी आपको अगर सुनाने बोले वो पोती तो कौन सी कहानी आप अभी सुनाना चाहेंगे तो आपको कहानी तो याद नहीं है हम सुना भी नहीं सकते उसको कहानी अच्छा अच्छा कोई कहानी याद नहीं रहती रहती भी है तो भी सुनाने का वो सीक्वेंस बच्चों को जिस तरह से सुनाया जाता है ना वो चीज़ नहीं है अपना अच्छा, अच्छा, दादी सुनाती है लेकिन दादी सुनाती दादी तो सुनाती जो भी अच्छा अच्छा उनका फ्लो बराबर है उनका रहता है उनको याद भी रहती है कहानियां याद भी नहीं रहता बहुत अच्छी बात है आपने बताया की किस तरह का जो समय चल रहा है समय के अनुसार सब चीज़ें जो है बदलती जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है हमारे यादों में रह जाती हैं और बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम अपने आ, अपने ही लोगों से मिलकर घुल मिल जाते हैं बहुत प्यार से उनको आ, सुनते हैं तो काफ़ी जो है एक अलग सुकून मिलता है और वो यादें जो है हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो आ, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आ, आपके मोटिवेटर्स कौन रहे है? आपके गुरु कौन रहे आपके जीवन में जैसे कि हम लोग ऐसे कोई गुरु किया हुआ हो ऐसा भी बात नहीं है लेकिन जब भी आपको ऐसे लगे कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ उन्होंने हेल्प किया हो ऐसे मोटिवेटर्स के कुछ नाम बताइए और कब कब उन्होंने आपको हेल्प किया ऐसे तो मेरा एक मित्र है सत्यव्रत मिश्रा करके है मेरे साथ क्लास में पढ़ता था अच्छा अच्छा वो हमको काफ़ी उसने मतलब जब हम पढ़ पढ़ते भी थे तब भी काफ़ी कुछ हमको वो हेल्प किया हेल्प करता था ऐसे ही मतलब बातों में हमको इनकरेज करता था सब चीजों में साथ में भी बीच बीच में मैं कभी कभी कुछ उससे पूछना होता था तो मुझे काफी मदद मिलती थी उससे इव, इवन इन टेक्निकल उसमें भी साथ में हमारे मैंने बोला दूसरे वो बैनर्जी साहब उनको उन्होंने भी हमको बहुत प्यार करते थे और हैं? अभी भी बात होती अभी है अभी है पता नहीं है कि नहीं मैंने टेलीफोन किया तो टेलीफोन का कोई जवाब ही नहीं मिलता अच्छा अच्छा अभी तो उनकी उम्र बहुत हो बहुत गई होगी हो जब हम इतने हो गए तो वो कितने होंगे तो नहीं बीच में थे उन्होंने हमसे कहा कि मैं यहाँ आऊंगा अच्छा अबू आऊंगा तुम मेरे को बात करते रहना फिर मैं बीच में बात नहीं कर पाया पता नहीं क्या हुआ अभी तक नहीं वो भी मुझे बहुत वो करते थे साथ में इस में एक हमारे थे वडाली कर कर के थे मेरे वीविंग में हमारे इंचार्ज सुपरिटेंडेंट उन्होंने वो भी हमको बहुत वो करते थे हम्म हम्म हम्म ठीक है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके मोटिवेट्स आपके दोस्त रहे और जो आपको टेक्सटाइल के काम में जो सपोर्ट किया आपको बैनर्जी साहब रहे उनका भी आपको जो है आ, तो... अभी भी फोन करते हैं याद आती हैं लेकिन अभी उतना पता नहीं कहाँ पर है वो तो बात अलग है लेकिन उस समय से, में थे। जब भी आपके साथ जुड़े रहे वो आपको बहुत हेल्पफुल रहे आपके लिए आपके मददगार रहे तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा जगदीश जी बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने जीवन के सुनाए हैं तो एक खुशनुमा जो जीवन में हमारे साथ काफ़ी चीज़ें आती जाती रहती हैं आपको जब भी दुखद घड़ी आती है तो कौन सी ऐसी विचार आप करते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है बस उसी ऊपर वाले को याद करते हैं हाँ हाँ हाँ उसी को याद करते हैं वही हमको जो है सहारा देता है हमको हिम्मत देता है और हम खड़े हो जाते हैं हमारे सब भूल जाता हूँ दूसरा इन्हीं के साथ में वो है ना एक गीत है जिंदगी जिंदगी प्यार का गीत है हा, हा, हा, हा। इसे हर इसे दिल को, को गाना, गाना पड़े पड़े पड़ेगा वो, वो वो वो है वो। <laughs> क्या बात है हुँ. बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा जगदीश जी से बात करके और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा जगदीश जी के जीवन के अनुभव को हमने सुना बचपन से लेकर अब तक की जीवन कहानी उन्होंने अपने शब्दों में जो जो बातें उनको याद थी वो सब बातें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी को सुनाया है तो इसलिए आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आपने बुलाया जो हमारे साथ जगदीश जी ने जो अनुभव आपको बताया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बातें आपको टच ही किया होगा माना आपका दिल को छू गया होगा उन सभी को आप जरूर नोट करें और ऐसे सिचुएशन में आप उन सभी चीज़ों को याद करके आगे बढ़ते रहें ऐसी शुभकामना अपने जीवन में अच्छा करें मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो